शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष जी की पुण्य स्मृति श्री रमणी कुमार दत्त गुप्त। एक दिन तीसरे पहका श्री रामकृष्ण मठ के श्री ठाकुर मंदिर के सामने चबूतरे पर महापुरुष जी एक कुर्सी पर बैठे तंबाकू पी रहे थे हम दो तीन व्यक्ति उनकी सेवा के लिए पास ही खड़े थे ढाका विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने आकर महापुरुष जी प्रणाम किया महापुर महाराज जी ने छात्रों से पूछा तुम्हें कुछ कहने को है बेटा एक छात्र ने कहा हम ढाका विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप श्री रामकृष्ण देव के साक्षात शिष्य हैं बेलूर मठ से यहाँ पधारे हैं सुनकर आपका दर्शन करने तथा दो एक विषय जानने के लिए हम लोग आपके समीप आए हैं अमेरिका में रामकृष्ण मिशन का वेदांत प्रचार कहाँ कैसे हो रहा है यह जानने के लिए हम लोगों को विशेष उत्सुकता है कृपया उसे बताइए महापुरुष जी ने कहा मैं तो अमेरिका नहीं गया हूँ उस देश के संबंध में तुम लोगों को जो कुछ पूछना है मेरे गुरु भाई स्वामी अभेदानंद से जान सकते हो वह मेरे साथ ही आए हैं और इसी मठ में हैं वह बहुत दिनों तक अमेरिका में थे और वहाँ वेदांत का प्रचार करते थे वह इस संबंध में सब कुछ जानते हैं तुम लोग उन्हीं के पास जाओ उनके कहने का, रहने का कमरा दिखाकर मैं साधु फकीर आदमी हूं, भगवान के संबंध में कुछ जानता हूं और दो चार बातें बोल सकता हूं। उस संबंध में यदि तुम्हें कुछ प्रश्न हो तो बताओ मैं कुछ बोलूं। छात्र लोग उसी समय स्वामी अभेदानंद जी के पास चले गए उनके चले जाने पर महापुरुष जी ने हम लोगों से कहा देखा वे लोग केवल बाहर की खबर दुनिया का समाचार जानना चाहते हैं ईश्वर के संबंध में जानने की उत्सुकता इनमें नहीं है कहाँ तो हमारे पास तत्व जिज्ञासु होकर भगवान लाभ के उपाय जानने के लिए आना चाहिए सो नहीं केवल बहिर्मुखी भाव बहिर्मुखी दृष्टि है जिसका जैसा भाव उसका वैसा लाभ साधु सन्यासियों के पास धर्म कथा सुनने के लिए ही आना चाहिए साधु है आचार्य वह धर्म शिक्षा देते हैं वह भगवान की खबर रखते हैं देश विदेशों की खबर तो पुस्तक और पत्र पत्रिकाओं से मिलती रहती है ढाका में रहते समय पूज्यपाल श्री श्री महापुरुष जी शहर के विभिन्न भागों में भक्तों द्वारा आयोजित धर्म सभा धर्म प्रसंग शास्त्र प्रवचन भजन कीर्तन आदि अनुष्ठानों में स्वयं उपस्थित होते थे तथा ईश्वरीय प्रसंग करते हुए श्रोताओं की धर्म पिपाशा शांत करते थे फरासगंज मोहल्ले में श्री प्रसन्न कुमार दास के गौरावास नामक प्राशाद तुल्य भवन के सामने वाले एक सुसज्जित कमरे में ढाका रामकृष्ण मिशन द्वारा परिचालित एक धर्मालोचना केंद्र था श्री प्रसन्न बाबू ने वह कमरा धर्म चर्चा के लिए दे रखा था वहाँ प्रत्येक शनिवार को सायंकाल भजन कीर्तन धर्मशास्त्र पाठ एवं धर्म चर्चा होती थी उसमें एक पुस्तकालय भी था भक्त लोग इस पुस्तकालय से धार्मिक पुस्तकें तथा रामकृष्ण विवेकानंद ग्रंथावली लेकर पढ़ते थे एक दिन महापुरुष जी भक्तों के आग्रह से उस धर्म सभा में सम्मिलित हुए उनके शुभ पदार्पण से वहाँ के भक्त स्त्री पुरुषों में बड़ी हलचल उत्पन्न हो गई गृह स्वामी प्रसन्न बाबू के आग्रह और श्रद्धापूर्वक निमंत्रण से महापुरुष महाराज जी ने भवन के अंदर जाकर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दिया बाहरी कमरे में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति नरेंद्र सरोवर के तीर पर श्री देव का भागवत पाठ श्रवण श्री, श्री दुर्गा स्मशान काली आदि के सुंदर और बड़े चित्र थे महापुरुष जी ने एक एक कर सारे चित्रों को भक्ति विलम्ब्रता से प्रणाम किया फिर गृह स्वामी प्रसन्न बाबू से कहा स्मशान काली का चित्र गृहस्थ के घर में नहीं रहना चाहिए यदि रखना हो तो नित्य नियमित भाव से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए न करने से अमंगल की आशंका रहती है साधुओं के आश्रम मठ या मंदिर में स्मशान काली का चित्र रखना अच्छा है वहाँ प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है महापुरुष जी के इस उपदेश के अनुसार गृह स्वामी ने कुछ दिनों बाद मसान कालिका वह चित्र ढाका के श्री राम कृष्ण मठ में भेज दिया तब से वचित ढाका श्री राम कृष्ण मठ के नाट मंदिर में अभी तक यत्न से सुरक्षित है फरासगंज धर्म सभा के साध्य अधिवेशन स्थल में प्रविष्ट होकर महापुरुष जी ने श्री श्री ठाकुर के सुसज्जित चित्र के सामने साष्टान प्रणाम किया उनके आसन ग्रहण करने पर उद्बोधन संगीत हुआ तदनंतर आगत आग्रहशील भक्त स्त्री पुरुषों ने महापुरुष जी के श्रीमुख से उपदेश उपदेशवाणी सुनने की इच्छा प्रकट की किंतु महापुरुष जी के आदेश से धर्म सभा के नियमानुसार श्री श्री रामकृष्ण कथामृत का पाठ प्रारंभ हुआ कथामृत पाठ समाप्त होने पर एक श्रोता ने पूछा महाराज भगवान लाभ का उपाय क्या है महापुरुष जी ने उत्तर दिया शास्त्रों में तो ईश्वर लाभ के अनेक उपदेश हैं किंतु अंतिम बात है शरणागति का प्रपत्ति उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण सब प्रकार से उनके चरणों का आश्रय लेकर पड़े रहने से फिर कोई चिंता नहीं रहती किंतु ईश्वर में संपूर्ण निवेदन और शरणागति एक दिन में नहीं आती यह एक बहुत कठिन विषय है जो कुछ पूजा पाठ जप ध्यान कठोर साधना आदि है सभी एकमात्र शरणागति लाने के लिए है और फिर सर्वोपरि आवश्यक है ईश्वर कृपा अनन्य चित्त से उनका स्मरण मनन ध्यान चिंतन और प्रार्थना करते रहने से वह कृपा करके दुर्लभ शरणागति देते हैं महापुरुष जी के पुण्य दर्शन और उपदेशामृत श्रवण से सभी भक्त स्त्री पुरुष विशेष रूप से परित्रृप्त हुए मैं गौरावास भवन में कई साल तक था और वहां के सामध्य अधिवेशन में धर्म चर्चा तथा तो पुस्तकालय के संचालन में थोड़ी बहुत सहायता देता था ढाका मठ से साधु लोग आकर प्रति शनिवार को धर्म संबंधी विषयी विषयों की मीमांसा करते थे जिस दिन किसी अनिवार्य कारण से साधुओं में कोई नहीं आ सकते थे उस दिन उनके आदेश और निर्देश के अनुसार मैं पाठ और धर्म चर्चा का काम चला लेता था साधारणतः हरीश महाराज अर्थात स्वामी सत्यप्रकाशानंद और शरदिंदु महाराज अर्थात स्वामी विश्वा विश्वनाथानंद पाठ एवं धार्मिक आख्यान के लिए ढाका मठ से आते थे परिवर्ती काल में एक दिन बेलोर मठ में महापुरुष जी ने बातचीत के प्रसंग में इसी गौरावास भवन की धर्मसभा के संबंध में मुझसे कहा था फरासगंज में प्रसन्न बाबू का गौरावास भवन बहुत अच्छा है तुम वहाँ रहते हो और थोड़ा बहुत श्री ठाकुर का काम करते हो बहुत अच्छे स्थान में हो वहाँ श्री ठाकुर और स्वामी जी का प्रसंग उपदेश और शास्त्र आदि का नियमित पाठ तथा मीमांसा होती है तुम लोग मुझे बहुत सावधानी से पकड़कर कर शीढ़ी से दुमंजले की छत तक ले गए थे छत के ऊपर वाला छोटा कमरा ध्यान जप आदि के लिए सुंदर निर्जन और उन्मुक्त स्थान है छत पर खड़े होकर मैंने देखा पार्सी में दक्षिण की ओर बूढ़ी गंगा बहती है नदी के उस पार ग्रामों का दृश्य बहुत ही सुंदर था तुमसे ही मैंने सुना गौरावास के प्रसन्न बाबू की भक्तिमती पत्नी तुम्हारे पुस्तकालय से श्री श्री ठाकुर की कथामृत पुस्तक ले जाकर पढ़ रहे हैं बहुत यह बहुत अच्छी बात है कथामृत पढ़ने पर और कोई चिंता नहीं रहती श्री श्री ठाकुर की अमृतमयी कथा पढ़कर और सुनकर घर के सभी लोगों को क्रमशः भगवान के प्रति विश्वास भक्ति और अनुराग निश्चय होगा उस परिवार का अवश्य मंगल होगा एक दिन महापुरुष जी प्राचीन भक्त श्री हरेंद्र चंद्र नाग महाशय के विशेष आंतरिक आग्रह से उनके बूढ़ी गंगा पार बेनजारा ग्राम के निवास स्थान में पधारे थे कुछ सेवक ढाका मठ के कुछ साधु ब्रह्मचारी और भक्त उनके साथ गए थे महापुरुष जी का पूर्वी बंगाल का ग्राम परिदर्शन संभवतः यही प्रथम है बूढ़ी गंगा नदी नौका से पार कर महापुरुष पालकी में सवार न होकर पैदल ग्राम के पथ से हरे भरे खेत खलिहान पेड़ पौधे मकान किसानों के गाय बछड़े आदि देखते और आनंद करते हुए हरेंद्र बाबू के मकान की ओर चलने लगे हरेंद्र बाबू के ठाकुर मंदिर में प्रविष्ट हो उन्होंने श्री श्री ठाकुर को प्रणाम किया और कहा हरेन और उन उसकी पत्नी के एकांतिक भक्ति विश्वास अनुराग और एकनिष्ठ सेवा से श्री श्री ठाकुर यहाँ जागृत हैं ऐसी भ्यक्ति विश्वास अनुराग और निष्ठा से ही तो श्री भगवान घर में सदा विराजमान रहते हैं हरेन तुम और तुम्हारी पत्नी धन्य हैं हरेंद्र बाबू की पत्नी को बुलाकर महापुरुष जी ने कहा देखो माँ तुम श्रद्धा भक्ति से विशेष यत्न के साथ श्री श्री ठाकुर का भोग पकाओ मैं पूजा और भोग का निवेदन करूंगा। महापुरुष जी के निर्देश से वैसा ही हुआ हरेंद्र बाबू और उनकी सहदर्मिणी की श्रद्धा भक्ति सेवा यत्न और आदर से महापुरुष जी महाराज बहुत ही संतुष्ट और प्रत्युप्त हुए हरेंद्र बाबू के विशेष आग्रह और प्रार्थना से उस दिन महापुरुष जी ने उनकी दो बाल विधवा बहनों शैल भौमिक तथा सुनीत बाल सुनेति बल एक भाई और भाई की पत्नी की मंत्र दीक्षा दी ढाका के श्री रामकृष्ण के बहुत पास ही भक्त श्री योगेश चंद्र घोष जी के मकान पर भी महापुरुष जी एक दिन कृपा करके पधारे थे घोष महाशय के मकान के ठाकुर मंदिर में प्रविष्ट होकर उन्होंने प्रणाम करके कहा योगेश तुम्हारा फैमिली श्राइन अर्थात पारिवारिक पूजा मंदिर बहुत सुंदर और पवित्र है योगेश बाबू उस समय स्थानीय पकोज हाई स्कूल के शिक्षक थे उनके प्रणाम करते ही महाराज ने स्नेह स्वर से कहा पयोग पयोग पगोज पगोज इस पगोज स्कूल के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य देशों से लौटने पर ढाका निवासियों के स्वागत और अभिनंदन के अवसर पर एक बहुत ही सुंदर भाषण दिया था योगेश बाबू बाद में वकील हुए थे और ढाका मठ के लोगों के सेवा कार्यों के साथ घनिष्ठ रूप से सम्मिलित थे उस समय भी बेलूर मठ में महापुरुष को प्रणाम करने पर वे प्यार से पगोज पगोज कहकर पुकारते और आनंद वर्षण करते थे भक्तों के साथ महापुरुष का ऐसा ही प्रेम का संपर्क था होम्योपैथिक डॉक्टर भक्त श्री ज्ञान चंद्र चाकलादार अपने गुरुदेव महापुरुष के बहुत विनय के साथ प्रार्थना करते थे महाराज मैं बहुत मामूली आदमी हूँ छोटा और गरीब हूँ निर्धन की कुटिया में एक बार कृपा करके आपको पधारना होगा प्रयास करते हुए महापुरुष जी ने उनसे कहा था किसी तरह भी नहीं देख डॉक्टर तो बहुत छोटा मामूली गरीब आदमी है छोटे गरीब आदमी के घर में नहीं जाता बड़े आदमी के घर में ही जाता हूँ इस कथन से डॉक्टर को हताशा होना पड़ा किंतु आश्चर्य की बात महापुरुष एक दिन प्रातः काल दो भक्तों के साथ पैदल चलकर डॉक्टर चाकलादार के देहाती मकान में पहुंचे डॉक्टर ने महापुरुष जी ऐसी अहतिक तथा अप्रत्याशित कृपा से विवल हो अपने को बहुत भाग्यवान माना डॉक्टर के प्रति महापुरुष की बराबर ही विशेष दया थी उनके द्वारा प्रति सप्ताह बेलूर में डाक द्वारा प्रेषित बेताग्र वेद की लता का अग्रभाग महापुरुष का बहुत प्रिय पथ्य था वेद की कटीली लता के सिरे का कोमल भाग काटकर लोग उसकी तरकारी बनाते हैं